जे असि भगति जानि परिह केवल ज्ञान हेतु श्रम करे तेजड़ काम धेनु गृह त्यागे खोजत आक फिर पयलागे लगे तनुगे हरी भगत बिहाई सुख चाहे आन उपाय जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोज से फिरते हैं भू सु हे पक्षीराज सुनिए जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं सुनु सुनुभुसुंडिके वचन भवाणी बोलेऊ गुण हर सिमृदुणी तब प्रसाद प्रभु मम उहे संशय शोक भ्रो मोह ब्रम नारी सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्राम तो हे एक बात प्रभु तो ही, ही। शिव जी कहते हैं हे भवानी भुसुंडी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की हे प्रभु अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए संत मुनि मुनिद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान सुई मुनि तुम सन कहे उोसाए नही आदर भगति के नाये ज्ञान ही भगति ही अंतर के ताम सकल कहु प्रभु कृपा निकेता सुनिगार बचन सुख माना सादर बोलेव का सुजाना संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है हे गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया हे कृपा के धाम हे प्रभु ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह सब कहिए वरुण जी के वचन सुनकर सुजान कागभूसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा हैं ज्ञान ही नहीं कछु भेदा ही भव संभव केदा नाथ कछु कछत सावधान सुनो ंग भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं हे नाथ मुनिश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं हे पक्षी श्रेष्ठ उसे सावधान होकर सुनिए ज्ञान विराग जोग बेज्ञान ये सब पुरुष सुन हु पुरुष प्रताप प्रबल सब भाते जड़ जाते हे हरिवाहन सुनिए ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है पुरुष त्याग शकना जो विरक्तम धीर न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर सोमुन ज्ञान निधान मृगनयन विधुमुख निरखे बेबस होरिजान माया प्र परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वह स्त्री को त्याग सकते हैं न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वस में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं हे hey गरुण जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है